पाठ करें। ओम सहना सहन सहर ओ शांति शांति शांति कुछ ही मुहूर्त के लिए कुछ ही मुहूर्त के लिए शब्द रहता है बाद में नहीं रहता है इसलिए शब्द नित्य नहीं हो सकता अब आठवां सूत्र वो सूत्र के अंदर फिर से पूर्ववक्ष की दृष्टि से एक और हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है वो है करोती शब्दात पूरे सूत्र है करोती शब्दात।, शब्दात करोती शब्दात हमें मालूम है जैसे कि फोन में गंडी बज रही है एक तो सिग्नल ठीक नहीं मिल रहा है संभाषण टूटता टूटता सुन रहा है उसके बीचे सारे चार, चार पांच चेतन बच्चे तूफान कर रहा है घर के अंदर तो हम क्या बोलेंगे हे बच्चे शब्द मत बनाओ शब्द मत इसको संस्कृत में कैसे करेंगे शब्द मा काशी तुम शब्द मत बन बना शब्द को मत बना आज्ञा देते हैं तो कारी धादु कौन सा है कारशी क्री धादु करने धादु इसका मतलब हम चाहे तो शब्द को बना सकता है चाहे तो नहीं भी बना सकता है जैसे आटे है आटा है तो रोटी हम बना सकता है और रोटी नहीं बनानी है तो नहीं बनानी है और कोई बना रहा है तो घर एक घर में भोजन के लिए गया तो घर के मालिक भी साथ में भोजन के लिए बैठे तो पूरी बना रही थी मां अंत में जब स्वामी का पेट भर गया उसे बोला आओ पूरी बस तो पत्नी ने पूछा और पंडित जी से पूछा अरे पंडित जी से आपको बस है और पंडित जी और पंडित जी की पत्नी बैठी है पूछा मैं ये सारे क्यों बोल रहा हूं हमें इसमें कोई दुखी नहीं है हमें सारा रस लग रहा है एक प्राणी ऐसा कर रहा है एक प्राणी ऐसा कर रहा है मैं उनसे ऐसा कर रहा हूं इसमें एक रस है देखिए कितने विचित्र है दुनिया कितने स्वभाव वाले होते हैं कैसे कैसे मान्यताएं होती है कैसे कैसे व्यवहार होते हैं व्यवहार में अपने को स्वयं को सेल्फ गोल कितने लोग मारते हैं समझ में आ गई ना सेल्फ गोल्ड <laughs> तो एक सेल्फ गोल्ड की बात करता हूं अब भोजन करके बैठे है ना तो नींद लगेगी तो गोल क्या है तो एक दावत में चले गए तो दावत में चले जाने के बाद क्या हो गया भोजन जब कर रहा था तो भोजन का जो पाचक है ना क्योंकि दावत जहां होगा फंक्शन होगा किसी पाचक को हम ये रसोई का काम सौंप देते हैं ऑर्डर देते हैं तो आकर के बैठे तो क्या हो गया तो पूछा पंडित जी कैसे बना तो मैंने क्या कर दिया उनकी थोड़ी ज्यादा प्रशंसा करने की इच्छा से मैंने यह कर दिया इतने बढ़िया भोजन तो मुझे घर में भी नहीं मिलता है मुझे यह पता नहीं था मेरी पत्नी पीछे पंक्ति में बैठ करके भोजन खा रही है तो मैंने फिर क्या किया बहुत अहंकार से चारों तरफ देखा देखिए सभा में मैं कैसे गोल मार दिया कैसे गोल मार दिया और घर आने के बाद मुझे पता लगा यह सेल्फ गोल था यह गोल में अपने पक्ष में ही पड़ गया क्योंकि पत्नी ने क्या कर दिया बिस्तर बाहर फेंक दिया अभी देखिए पहले तो इस प्रकार की बातों को कहते हुए उनको, उनको गुस्सा आता था अब देखिए वो हस रही है ना आज मुझे विश्वास है आज ये सेल्फ गोल नहीं होगा <laughs> पहले तो ये सेल्फ गोल होता था तो बाद में कई बार इस प्रकार खा चुके खा चुके बाद में क्या हो गया हाँ <laughs> उनमें भी परिवर्तन आ गया मेरे में भी परिवर्तन आ गया वो भी पक रही है मैं भी पक रहा हूं एक ग्रस्त के अंदर तो मैं ये विश्वास कर रहा हूं वो मुझे पका रही है किसके लिए बाहर भेजने के लिए आप समाज के काम इससे ज्यादा करो और मैं उनको भी पका रहा हूं मेरे अभाव में भी कोई कमी नहीं होना समझ में आगे ना तो ये कभी कभी गोल जिसको गोल मानकर के हम मारते हैं ना ये गोल अपने ही खाते में पड़ जाता है जिसको कहते हैं सेल्फ गोल <laughs> तो इधर कहता है ये पूर्व कहता है शब्द के विषय में करोदी एक क्री धातु का प्रयोग ही ज्यादा तरफ देखने में आता है इसका मतलब शब्द बनाया जाता है शब्द जोता जो है बनाने वाला है उसको बनाता है और उसको चाहिए तो बनते हुए वस्तु को चाहिए तो हम बंद भी कर सकते हैं ये सारी बात कहने में जीवन के साथ इसका क्या संबंध है शब्द के संबंध में मीमांसा में यह सूत्र आ गया करोध शब्दात शब्द जो है बनाया जाता है जो बनने वाला बनाने पर बनने वाला है और बनते हुए शब्द को चाहिए तो हम बंद भी कर सकते हैं हमें मालूम है ना ये, बोलने वाले व्यक्ति को ये मालूम है पर भी मार्ग क्यों खाता है उसी प्रकार हमें पता है ये अक्षर नरम है ये अक्षर कठोर है फिर भी गड़बड़ हो जाता है इस प्रकार के वाक्य जो है कठोर वाणी के अंदर चला जाता है इस प्रकार का जो वजन है मीठी वाणी के अंदर चला जाता है हमें मालूम है परंतु जब हम कार्य करते हैं ना वो समय मीठी वाणी जहां बोलनी थी वहां हमारे आवेग के अंदर ये मीठी वाणी कठोर वाणी हो जाती है तो एक समय पर क्या हुआ शिष्य चिल्ला रहा था तो उनके गुरु ने कहा बोला अरे आप मत बोलिए तो बोलते नहीं गुरु इसको नहीं ऐसे नहीं छोड़ना है फिर गुरु शांत होकर के बोला मत बोलिए उन्हें बोला देखिए कितनी बड़ी गाली आपको सुनाया मैं कैसे चुप रहा अरे मत बोलिए ना मैं कहता हूं मत बोलिए तो बोलता है शिष्य बोलता है नहीं मेरे गुरु का अपमान कोई करेगा मैं चुप आ, मैं छुप नहीं रह सकता क्योंकि मुझे गुरु के प्रति श्रद्धा है तो सारे लोग ताली बजाया क्यों इन्होंने ये क्या कह रहा है प्रतिज्ञा क्या है मेरी गुरु के प्रति अब गुरु ने चुप बैठने के लिए कितना बोला तीन दफा तीन दफा बोला ना तीन दफा वो मानता नहीं शब्द ऊंचा ऊंचा और कुत्ते को देखिए ना चुप बोलेंगे ना कुत्ता ज्यादा भोंगेंगे क्योंकि बोलते है, तुम्हारी सुरक्षा तो मेरी जिम्मेदारी है ना मैं कैसे ना भोंगू इस ना हमारा एक अवय है, ये न, ये है सुबह हमने स्पर्श किया है ना छंद बोलने के लिए इतने फ्री कर दिया भगवान इसको चाहिए तो देखिए बंद कर सकते हैं चाहिए तो खोल सकता है चाहिए तो उससे ऊंचा बोल सकते हैं चाहिए तो नीचे भी बोल सकते हैं है ना फिर भी हम कभी मार क्यों खाते मीठी वाणी क्या है कठोर वाणी क्या है हमें पता है बंद कैसे करना है खोलना कैसे है हमें पता है पता होते हुए भी मार ही मार हम खा रहे हैं। तो इस प्रसंग में विचारना चाहिए करोदी शब्दार्थ शब्द को चाहिए तो बना सकते हैं और बनते हुए शब्द को चाहिए तो हाँ, हम निश्चित करेंगे तो ठप बंद हो जाएगा इस प्रकार चाहते हुए उत्पन्न होने वाला चाहते हुए बंद होने वाला जो हमारे अधिकार में रहने वाला शब्द ये नित्य कैसे हो सकता है नित्य होता तो शब्द करो बोलो बोलो का मतलब क्या है शब्द करो ये भी नहीं बोल सकेंगे और शब्द मत बनावो ये भी बोल नहीं सकेंगे परंतु बोली के संबंध में शब्द के संबंध में शब्द बनावो शब्द मत बनावो ये दोनों क्री धातु का प्रयोग सर्वत्र देखने में आता है इसका मतलब शब्द उत्पन्न होता है बनाने पर बन जाने वाला है न बनाने पर बंद होने वाला है ऐसे शब्द क्या नहीं हो सकता नित्य नहीं हो सकता तो कितने हेतु हो गया कर्म के तत्र दर्शनात् अस्थानात और आगे करो करोदी शब्दात् आगे है। इस इसका से लिखिए आठवां सूत्र का शब्द मत बनावो शब्द बनावो इस प्रकार शब्दोत्पत्ति के बारे में शब्दोत्पत्ति के बारे में व्यापक व्यवहार देखने में आता है व्यापक व्यवहार देखने में आता है अतः हाँ इसलिए शब्द नित्य नहीं हो सकता इसलिए शब्द नित्य नहीं हो सकता आगे कहता है। अब देखिए आगे के सूत्र पढ़ने से पहले थोड़ी भूमिका हमें याद करने की है भूमिका पढ़ाने की नहीं है भूमिका हमें यहां याद करने की है कभी कभी भूमिका हमें याद करने की जरूरी पड़ती है जैसे कि मान लीजिए हम एक व्यक्ति के घर जाकर के थोड़ा तोड़फोड़ करा किया तो उस समय उस व्यक्ति ने हमें मारने के लिए पीछे दौड़ कर आया पर तो हम बच गए समझ गए ना उसके बाद में क्या हो गया अनजाने में अहमदाबाद से गुजरते वक्त पीछे से एक मार मिला तो हमने देखा हमारे पड़ोसी पीछे से हमें मार रहे थे तो हमें भूमिका बताने की जरूरी है भूमिका याद आएगी कौन सा मैंने तोड़ वहां जो दिया था उसी के बाकी है का पल है।, है ना तो इसी प्रकार भूमिका याद रखने के लिए इसलिए बोला हमने वैशेषिक दर्शन में ये पढ़ चुके हैं आकाश ये शब्द किसका गुण है अबे देखिए मैंने गड़बड़ कर दिया ना प्रश्न पूछना चाहिए था उत्तर, दिया दिया। वा, वा। वा। उत्तर वा। गलती से उत्तर शुरू में आ गया शब्द किसका गुण है आकाश, आकाश का गुण आकाश कितने है? एक, एक।, एक। तो एक आकाश का गुण यदि शब्द होता तो शब्द कितना होना चाहिए एक, एक होना चाहिए आकाश एक है और शब्द जो है आकाश का गुण है तो आकाश के एक होते हुए उसका गुण कितना होगा एक, एक होना चाहिए परंतु हम सभा में मैं बोलता हूं सब लोग देखिए पांच मिनट के लिए कुछ है, पढ़ सकते हैं ये हमारे गायत्री मंदिर का सब लोग बैठ करके थोड़े उंजे स्वर में जब कीजिए तो क्या होगा यहां से लीजिए आशापुर जी हम बोलेंगे और गांधी भाई बोलेंगे उनके पुत्र बोलेंगे और सावलिया जी बोलेंगे तो कई जगह पर शब्द की उत्पत्ति तो कितने शब्द होंगे आ, ये शब्द सारे के सारे एक दूसरे से भिन्न है कभी कभी ऐसे होता है कोई लड़की लता मंगेशकर जैसे गाने वाली निकलती है पर तो सौ टा मंगेशकर का जो आवास है ना नहीं हो, हो सकता नहीं हो सकता क्योंकि वो ईश्वर का देन है हम कितने भी नकली शब्द का अनुकरण करें तो सौ तो वो नहीं होगा मिलता जुलता तो हा हमें तो ब्रह्म हो सकता है ये वह लेते मंगेशकर मंगेशकर ही गा रही है ठीक है ना तो इस प्रकार देखिए इधर बैठते हैं ना ये शब्द एक दूसरे से भिन्न है और एक ही समय पर अनेक व्यक्ति अनेक स्थानों में बैठ करके एक साथ शब्द को बनाते हैं तो कितने शब्द हो जाते हैं अनेक शब्द हो जाता है तो एक आकाश का यह शब्द गुण यदि नित्य होता तो उस आकाश के अंदर अनेक शब्द की उत्पत्ति एक साथ होनी नहीं चाहिए समझ में आगे ना यह सूत्र में बताएंगे सूत्र लिखिए सत्वांद रेजा सत्वांतरे यौ कद्या सत्वांतरे शब्द की अलग अलग सत्ता का होना कब होना यौकापद्यात एक साथ होने से एक साथ एक ही समय पर अलग अलग स्थान में अलग अलग शब्द शब्द की उत्पत्ति देखी जाने से ये शब्द नित्य आकाश का गुण नहीं हो सकता शब्द नीति नहीं हो सकता नीति हो रहा यदि मान भी ले शब्द नीति है तो उसको एक शब्द को एक ही जगह पर ही होना चाहिए दूसरे जगह पर वो शब्द को नहीं होना चाहिए जैसे कि शरीर का गुण है ना रंग र जो रूप है ये शरीर का गुण है शरीर कितना है एक शरीर एक शरीर का एक रूप गुण तो देखिए वो एक साथ जब तक ये शरीर है रहता है परंतु इधर ये आकाश का गुण ये जो शब्द है ना यदि नित्य होता तो ये शरीर के समान एक शब्द की इधर होते वक्त सब जगह पर वही शब्द व्यापक होना चाहिए पर ऐसे न हो करके अलग अलग व्यक्ति एक ही समय बैठ करके अलग अलग शब्दों को एक साथ बना सकते हैं उच्चरित कर सकते हैं बना सकते हैं इसलिए शब्द नित्य नहीं हो सकता लिखिए अर्थ लिखिए एक ही साथ एक ही साथ भिन्न भिन्न स्थान में भिन्न भिन्न शब्द की उत्पत्ति देखने में आती है देखने में देखी जाती है या देखने में आती है इसलिए शब्द नित्य नहीं हो सकता हो तो गया अब सूत्र संख्या दस सूत्र संख्या दस लिख सकते हैं प्रकृति विकृतियों प्रकृति विकृत्योश्च प्रकृति विकृत्योश्च हरस्व ह्रस्व है क्या है प्रकृति शब्द में कभी प्रकृति देखने में आती है शब्द में कभी विकृति देखने में आती है तो प्रकृति कहां देखने में आती है इति एक शब्द है इति इति का मतलब इतना या ये साक्ता ऐसे बोला पाठहा पाठ इतना ही है। तो ईटी शब्द का ऐसा यहां तक इतना बहुत सारे अर्थ है तो इी को देखिए एक स्वर है तो एक व्यंजन है और ई दूसरी दूसरा इकार है तो तीन वर्ण हो गए ना ए, त ए। ये तो उसी में है जो दिखाई देता है ये प्रकृति है ये क्या है अर्थात स्वाभाविक रूप से इति शब्द में जो जो वर्ण दिखाई देता है वो शब्द की प्रकृति है आगे दूसरा एक और शब्द प्रकृति वाला अ अपी, अपी आ, प, इ, तीन वर्ण है तो ये अपी शब्द की प्रकृति है प्रकृति का मतलब उसमें जितने मेम्बेस होता है ना वो है समझ में आ गई ना इति अपि ये दो पद है दो पदों में अलग अलग वर्ण स्थान ग्रहण कर लिए हैं तो उन वर्णों को इन शब्दों की हम कहेंगे उसके बाद में देखिए हम इन दोनों शब्दों को किसी वाक्य में पास पास में लाते हैं ना तो ऋषिक वगते है इस प्रकार पास पास में करके बोलते हैं ना तो संधि जोड़ो संधि को जोड़ करके बोल दीजिए हमें पता है ना यह अलग हिस्सा है यह अलग हिस्सा है ठीक है ये दोनों अलग अलग है तो फिर काट करके निकाल करके रखें नहीं यदि इससे आपको काम लेना हो ये जुड़े रहना जरूरी, जरूरी है नहीं तो इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे इसको सदा प्रयोगक्षम सिद्ध करने के लिए हम इसको अलग अलग होते हुए भी इसको जैसे भगवान ने जोड़ करके बनाया उस जोड़ को आ वैसे के वैसे बनाई रखते हैं और इसमें कोई गाव आएगा तो हमें डर लगेगा या अलग हो जाएगा तो काम सिद्ध नहीं होगा तो जोड़ने के लिए जोरदार प्रयत्न हम वैद्य के साथ मिलकर के करते हैं या वैद्य हमारे साथ मिलकर के करते हैं उसी प्रकार वाक्य में जब इति और आपी ये दोनों शब्द एक ही वाक्य के अंदर बिल्कुल पास पास में आएगा ऋषि बोलते हैं इससे तुम काम लेते हैं ना बोलते हैं ना व्यवहार करते हैं ना तो क्या करें आ इसको जोड़ करके बोलो जोड़ करके बोलते वक्त क्या हो गया इत्यपि क्या बन गया इति प्लस आपी क्या बन गया इन गया अब देखिए प्रकृति में कौन कौन थी ई ई ई त अ ते थे ना उसमें कोई यकार था अब जोड़ते हुए देखिए उसमें एक इकार गया उसके जगह पर एक यकार आ गया एक ई गायब होगी और दूसरा जो पहले नहीं था एक यकार तो एक के जाकर के दूसरे एक रूप का जाना और उसके जगह पर दूसरे रूप का आना व्याकरण की भाषा में इसको कहते आदेश आदेश समझ में आएंगे ना और दूसरी भाषा में इसको कहते वर्ण विकार वर्ण विकार वर्ण विकार की दृष्टि से हम बताएंगे तो हम बोलेंगे इधर इकार यकार हो गया जैसे दूध दही बन गया बोलते हैं ना उसी प्रकार हमारी भाषा में हम कहते हैं इकार इधर यकार हो गया तो दूध की दही बनना यह द्रव्य विकार है और ई का या बनना यह वर्ण विकार है और अंग में सोजन का आना यह इंद्रिय विकार है खून का बिगड़ना यह रक्त विकार है तो विकार जिसमें आएगा उसी नाम से वो विकार जाना जाता है तो वर्णों में जब अब जोड़ते वक्त क्या है इस प्रकार विकार देखने में आता है नित्य में विकार आएगा नहीं, नहीं। यदि आपके आपके द्वारा बताए जाने के अनुसार ये शब्द नित्य होता तो नित्य शब्द में विकार कहां से आएगा विकारी कोई वस्तु नित्य देखने में आता है यदि विकारी हो वो अनित्य होगा समझ में आएगी ना अब इसलिए देखिए प्रकृति विकृत्योचा बाद में संधि को तोड़ दीजिए परीक्षा में प्रश्न आता है संधि विच्छेद करो देते हैं क्या लिखेंगे इति जमा अपी फिर प्रकृति बन गई फिर प्रकृति बन गई इसी प्रकार क्या है हम इतने कुशल है विद्यार्थी वो प्रकृति को विकृति बना देते हैं विकृति को प्रकृति बना देते हैं तो इस प्रकार विगृति से प्रकृति होना प्रकृति से वापस विगृति में आना ये नित्य शब्द में संभव यह तो हमारी बुद्धि इसको स्वीकार नहीं करती तो शब्द कैसे नित्य हो सकता है अर्थ लिखिए इति प्लस अपि, इति जमा अपि, समम समम इक्वल इक्वल इक्वल, इक्वल आगा। इत्यपी, इत्यपी इस उदाहरण के समान इस उदाहरण के समान शब्दों में प्रकृति भाव शब्दों में भाव और विकृति भाव दोनों उपलब्ध होने से शब्दों में भाव और विकृति भाव दोनों उपलब्ध होने से शब्द नित्य नहीं हो सकता शब्द नित्य नहीं हो सकता सूत्र हो गया ग्यारह वाला फिर पूर्व पूर्वपक्ष अब पूर्व पक्ष कैसा लगा ठीक है ना अब झगड़ा होते हमारी झगड़ा कैसे होते पता है? होता समय चुप ऐसा बोल करके गुस्सा करेंगे ना तो दूसरे पक्ष से बोलना वही बंद हो जाता है ऐसे ही हमारे झगड़ा होता है ना अड़ोसी पड़ोसी की झगड़ा भी ऐसे ही होते हैं यदि मान लीजिए हम कोई प्रक्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते तो चढ़ने वाला माथे तक चढ़ेगा चढ़ेगा ना अब कितना सूत्र हो गया पूर्वोक्षी का तेस, तेस। तेस। हाँ सात से हुआ ना चार सूत्र आया ना नहीं पांच सूत्र आया पांच, पांच सूत्र कर्मेगी तत्व दर्शनात्थानात करोदी शब्दात् आगे तत्वान्द्रेजा यौगपद्यात्म प्रकृति विकृत पांच सूत्र हो गया अभी भी खत्म नहीं होता है छठे सूत्र में फिर पूर्व बोल रहे हैं मैं इसे तमाशा बोला हूं वास्तव में क्या है पूर्व अपने पक्ष को मजबूत करता जा रहा है कैसे बच्चे करते हैं ना घर में जाते वक्त पहले पहले बार मेहमान घर में आते हैं ना हमारे बुलाने पर बच्चे आते नहीं है नमस्ते नहीं करते फिर अंदर चले जाते हैं धीरे धीरे अपने एक थैली लेकर के आता है? उसे क्या करेगा एक-एक निकाल रखेगा। ये क्यों रखता है ये वास्तव में क्या है हमारे सामने मेरे पास इतनी वस्तु है ये दिखा रहा है ठीक है ना उसके बाद में क्या होगा हमने जेब से अपना हीरो हीरोपे निकला ऐसे दिखाएंगे ना तो उनकी दृष्टि में ये सारी वस्तु बेकार की हो गई वो हीरोपन के लिए हमारे पास आते हैं समझ जाएगा ना तो जितने भी पूर्वबक्षी रखा गया ना सुनते सुनते हमें ऐसा लगेगा सही है।, आ, सही है तो बाद में अपना हीरोपन जब सिद्धांति निकालेगा ना ये सारे डिमिनिश हो जाता है ये सारे निष्प्रभ हो जाता है तो आगे कहते हैं वृद्धिश्चा वृद्धिष्चा बोल भी सकते हैं वृद्धिष्चा कर्तृभ कर्तृभम नृभूमना संधि जोड़कर लिख सकते हैं ठीक है ठीक है, है ना वृद्धिष्ठा कर्त तीन पद है चार पद है वृद्धि चा कर्तृभ तो भूमना क्या है आ देखिए बहुत सारे लोग मिलकर के एक मंत्र को बोलेंगे ना तो ये क्या हो गया वो शब्द कैसे होता है नारा लगाते हैं ना नारा लगाते हैं ना, हाँ एक व्यक्ति बुला करके देते हैं और सैकड़ों व्यक्ति उसको सुनकर के एक ही स्वर में बोलते हैं तो एक जोरदार एक आवाज के समान है वृद्धि जोर में जोर ज्यादा होना ये वृद्धि होगी ये वृद्धि शब्द में कैसे होती है मैं एक व्यक्ति बैठ करके एक बार बोलूंगा तो वो शब्द वैसे के वैसे रहेगा खत्म हो जाएगा वैसे के वैसे खत्म हो जाएगा पर जो तो मेरे साथ दस व्यक्ति और बोलने वाले होते एक ही शब्द को एक ही टाइम पर हम बोले मिलकर के बोले तो बहुत बड़ी आवाज़ आ जाती है इसे कहा कर्तूम शब्द को बनाने वाले व्यक्ति संख्या में यदि ज्यादा हो तो अस्य वृद्धि ही भवदी इस जो हमारे प्रकरण का जो विषय है ना इस शब्द की वृद्धि होती है परमेश्वर नित्य है या नित्य है नित्ये। वो बढ़ता है नहीं, नहीं।, नहीं। हम चार लोग मिलकर के उपासना करें तो बढ़ता नहीं नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं।, नहीं बढ़ता ठीक है हम कोई उपासना नहीं करते अभी है, अभी है। नहीं सच में तो ये है ना हम कोई उपासना हम प्रवचन करते हैं हम शास्त्रों के अध्ययन करते हैं हम किताबों को अलमारी में खरीद करके शो करते हैं और हम कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं सीडी को पहुंचाते हैं परंतु नहीं करती मैं मेरे, मैं मेरे मेरी पत्नी भी बैठी है कभी कभी क्या हो जाता है मैं जो उदाहरण देता हूं हमारे ही उदाहरण देता है ठीक है पहले पहले उनको कड़वा लगता था क्योंकि हमारी बात को देखिए इस प्रकार के अनजाने लोगों के सामने आप मत, आ, मत कहो तो मैंने बोला देखिए होगा तो क्या होगा ये लोग मुझे बुरे मानेंगे ठीक है और मेरे को मुझे बुरे ना मानने के लिए मैं अपने को अच्छे बताने के लिए थोड़ा पीदामबरी लगा करके आता हूं परंतु मेरे अंदर बुराई तो अंदर पीछे छुपी हुई है ये हम दिखाना नहीं चाहते तो मान लीजिए यदि हमारी इज्जत यानी सम्मान मान यदि कम हो जाता है परंतु तो विद्यमान मान में कोई अंदर नहीं आएगा सच में जितना मान के लिए मेरी योग्यता है उस मान में कमी? कमी नहीं आएगी तो इसका मतलब इस प्रकार की बातों को करते हुए यदि मान चला जाता है तो ये अभिमान ही चला जाता है और ये झूठे मान ही चला जाता है यह नकली हमने जो ईगो बनाया ना यही और जीवात्मा का स्वभाव है वो ईगो को बनाता है और जीवात्मा का यह भी स्वभाव है वो ईगो का परिपालन करता है बाद में उनको पता लगा ये ईगो बहुत मुसीबत वाले है इसको लेकर के परमेश्वर के अंदर नहीं घुस सकते वो ईगो को नष्ट भी कर देता है तो जीवात्मा क्या के करते हैं अपने अहम को बनाता है मैंने बनाया इसलिए मुझे पलपालन भी करना होगा ना तो उसका पोषण करते हैं बाकी सभी को शत्रुकोटी में ठहराते है और जो मा, मा, मेरा मान करेगा चापड़ूसी करेगा उसको मैं तो पास में बिठाता हूं इसी प्रकार हम अभिमान का अभिमान की परिरक्षा करते हैं बाद में हमें पता लगता है या अभिमान ही वास्तव में ईश्वर प्राप्ति में बहुत बड़ा बाधक है हम हाँ, उसको नष्ट कर देते हैं है। तो जीवात्मा की कस्टडी में क्या क्या आया उत्पत्ति स्थिति और लय और ब्रह्म का लक्षण क्या है हा जो उत्पन्न करे जो परिपालन करे और जो बाद में प्रलय करे उसका नाम ब्रह्म है तो जीव कौन हो गया इस दृष्टि से ब्रह्म।, ब्रह्म हो गया और गुरु को ब्रह्म कहता है चाणक्य ने विष्णुगुप्त ने कहा जो शिष्य का निर्माण गुरु के गोद में होता है शिष्य की रक्षा गुरु के गोद में होता है और शिष्य का प्रलय ये भी गुरु के गोद में अर्थात शिष्य को बनाने में उसको पालन करने में उसको नष्ट करने में गुरु सक्षम है तो गुरु कौन हो गया ब्रह्म हो गया इसलिए बोलते गुरु ब्रह्मा तो व्यासी की परिभाषा व्यासी ने जो बनाई है ना और देखिए शरीर किससे बनता है अन्य से बनता है अब आपको पता लगे है ना पता लगे है ना और शरीर किससे जीवित है अन्न से, से जीवित है शरीर किस में चला जाता है कौन है अन्न कई बार बता चुका हूं अन्नम वी पृथ्वी तो ये पार्थिव शरीर है क्योंकि पृथ्वी से बना हुआ है अन्न को खाने से पार्थिव पदार्थों को खाने से ये जीवित है और बाद में ये प्रकृति अन्न में ही लीन हो जाता है इसलिए कहा अन्नम वी ब्रह्मा इसी प्रकार एक एक में लगाइए और यह परिभाषा सबसे अंत में जा करके किस में जाएगा ईश्वर में जाएगा वो पर ब्रह्म है यदि अन्य ब्रह्म हो नहीं होता संसार में एकमात्र ब्रह्म ईश्वर ही हो तो उसके लिए परम ब्रह्म बोलकर के विशेषण जोड़ने की जरूरी नहीं है हमारे घर के अंदर दो गाय है तो विशेषण जोड़ने की जरूरी है नहीं तो दोनों गायों के विषय में अलग अलग व्यवहार की सिद्धि नहीं होती परंतु तो गाय एक ही होता तो जैसे गाय को बांधो तो बेटी पूछे कौन से गाय को तो मां पूछे कि कितने गाय है हमारे घर में एक कर उसी को समझ में आगे ना इसलिए अनेक ब्रह्म के अलावा ईश्वर के अलावा अनेक ब्रह्म अनेक अनेक दृष्टि से संसार में और विद्यमान है इसलिए साक्षात ईश्वर को कहने के संबंध में ऋषि ने पर ब्रह्म ईश्वर बहुत सारे हैं इसलिए परमेश्वर आत्मा बहुत सारे हैं श्री उस ईश्वर को परमात्मा परमात्मा ऐसे कहते हैं उपाधि हाँ उपाधि ठीक है ना और अंध में व्यासी ने कहा ब्रह्म दृष्टि ही उत्कर्षा जिसके ग्रुप में जिस पदार्थ की महिमा सबसे ज्यादा होती है ना प्रायः ऋषि लोग उसको ब्रह्म कोटि में ही बताते हैं सबसे बढ़िया इस अर्थ में उसको ब्रह्म बिकाता है ठीक है ना तो इधर क्या है प्रसंगवशात ये बात आ गई कर्तृभ यदि अब अर्थ लिखिए शब्द को बनाने वाले शब्द को बनाने वाले यदि संख्या में अधिक हो संख्या में अधिक हो भूमा का मतलब है अधिक अधिक हो तो, तो उनके द्वारा भूमना तृतीय एक वजन है उनके द्वारा का मतलब शब्द की शब्द की वृद्धि चा शब्द की वृद्धि देखी जाती है शब्द की वृद्धि देखी जाती है हाँ जिसकी वृद्धि होगी उसका ह्रास भी होगा नियम क्या है यदि शब्द में वृद्धि आ सकती है तो शब्द में ह्रास भी होगा नारा लगाते लगा लगाते थक जाते हैं ना हा है? कभी कभी देखा है ये कॉलेज वाले लड़के हैं ना जब नारा लगाते हैं ना नारा लगाते लगाते जाते हैं तब कुछ लड़कियां पास में से ऐसे गुजर जाते हैं ना गुजरते हैं ना कुछ लड़कियां जब गुजरते हैं तो सारे लड़के उसके तरह देखने लगता है। जो जिसने जो बोल बोल करके देता है ना हाँ उसके बाद में आ, पीछे बुलाने वाला कोई नहीं होता है। फिर फिर के लिए, ओ भी देखिए मैंने बुला करके दे दिया कोई नहीं बुला रहा है उनको भी शर्म आ रहा है आएगा फिर वो भी चुप जाए गुस्सा भी करता है अरे मैं तो उतने जोर से बुलाकर दे रहा हूं तुम लोग कोई नहीं बुलाते इसलिए देखिए वृद्धि ही भवती उस समय क्या हो जाता है आ जो, जो, जोश में बहुत लोगों के शब्द इकट्ठा होकर बहुत बड़ा शब्द की गुंजाइश जहां हो रहा था वहां क्या है वो वापस को प्राप्त होकर केवल एक व्यक्ति की आवास तो एक दिन ने हवन हो गया था हवन हो गया था तो हवन में क्या है उत्तर भारत से एक सज्जन भाग लेने के लिए आए ये केरला की गणना है तो उसके बाद में क्या हो गया सारे हवन हो गया तो ओम शांति शांति शांति पाठ हो गया अंध में ओम शांति शांति तीन बार बोलेंगे ना तो उसके बाद में उन्होंने बोला जो बोले सो भाई, तो सारे लोग सिर नीचे करके बैठे क्योंकि उस आज समाज में ऐसे बोलने की प्रक्रिया नहीं है, नहीं है। फिर किसी ने बोले दिया फिर उसने कहा इधर बैठने वाले सारे मूर्ख है <laughs> मूर्ख कौन है ख जिसने बोला है परंतु उन्होंने किसको मूर्ख बुलाया बैठने वाले सबको हमारे तो सबके आदत मेरे आपके सबके आदत ऐसा ही है अब पराजय हो गया हमारा हमारे पराजय का कारण कौन है स्वयं है परंतु हम बाकी सबको अपने पराजय का कारण ठहराएंगे अपने को ठहराएंगे नहीं इसका मतलब यह होता है हम भौतिक है भौतिक से थोड़ा दैव में हमने उन्नति पाई दो तीन बात तीन बात है ना एक भौतिक एक दैविक तीसरा आत्मिक यानी आध्यात्मिक आधि आधि भौतिक आधि दैविक आध्यात्मिक तो मंदिर जो बनाते हैं ना मंदिर की पूजा होती है हम भ्रांति में उलझन में पड़ते हुए हम बोलते हैं मैं आध्यात्मिक हूं परंतु मंदिर की पूजा आध्यात्मिक नहीं है मंदिर की पूजा दैविक पूजा है अपने अंदर शक्ति को बढ़ाने के लिए किसी बाह्य निमित्त की सहारा लेते हुए लेने के लिए हमने जो व्यवस्था बना करके जो पूजा पद्धति चला रहे हैं ना ये वास्तव में आध्यात्मिक पूजा नहीं है ये दैविक पूजा है ठीक है परंतु इस प्रकार के दैविक पूजा का जो विधान जिसने किया ना उन लोगों ने क्या कर दिया बीच में एक जगह पर बताया रुको अब आत्माधना करो अब तुमको रुक जाना चाहिए तुम्हें आत्माराधना करने की जरूरी है एक जगह पर बताता है तो वहां क्या करता है थोड़ा तीर्थ ले लिया हाथ धो दिया उसके बाद में क्या कर दिया थोड़ी विभूति ले लिया इधर माथे पर लगा दिया उसके बाद में एक फूल ले लिया और यहां लगा दिया ये क्या है ये है अध्यात्म क्योंकि सारे के सारे देवी देवता के कुंगुम को अक्षत को फूल को सबका परित्याग करके उस मूर्ति का परित्याग करके हमारा ध्यान हमारे शरीर के प्रति आया विभूति कहां लगाते हैं अपने माथे पर जब अपने माथे पर जब वो विभूति लगाने लगते हैं ना ये अध्यात्म का शुरुआत है ये कहां होता है दैविक पूजा के बीच में एक छोटे जगह पर छोटे समय के लिए होती है समझ में आएगा ना ये अध्यात्म का मूल है बाकी पूरे पूरे क्या है दैविक प्रक्रिया के अंदर शामिल है ये देवता सारे जितने भी होते हैं ना यदि देवता को हम बाहर मानते हैं तो ये आधिदैविक प्रकरण है यदि देवता को हम अपने अंदर मानते हैं यह आध्यात्मिक प्रकरण है ओम देव शांति को बोलते हुए ये को वह, वह है ऐसे हम मानेंगे तो हमारी यह मान्यता आधी दैवी के अंदर आएगा यदि दिवलोग को मेरे माथा इस द्विलोक है ऐसे मानेंगे तो वो मान्यता अध्यात्म के अंदर आ जाती है ये कहां से पता लगा ये मेरे घर की बात नहीं है वो उपनिषदों को पढ़ करके देखिए इधि आधिदैविकम इत्याध्यात्म ऐसे बोलकर के प्रकरण बोल प्रकरण में वो उपनिषद के अंदर आ ये बात बताई गई है तो आधिदैविक प्रक्रिया को इसलिए पहले बताते हैं इसको बाहर आगे की तरह अपनी इंद्रियों से बुद्धि से अच्छे तरह से समझो समझने के बाद भावना से उसको तुम अपने अंदर बिठाओ इसलिए पूजा में क्या होता है पूजा में गणेश के लिए निवेदन धरते हैं निवेदन धरने के बाद उसमें पानी छिड़काते हैं क्योंकि हम भोजन करने से पहले करते पानी छिड़काते हैं उसके बाद में भोजन के में हम ये क्या है? मिलाते हैं घी मिलाते हैं ना तो एक सुबह घी उसके अंदर मिला देते हैं उसके बाद में क्या करते हैं देवता को खिला रहे हैं कैसे ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपनाय स्वाहा अंगुली देखिए मुद्रा होती है प्राणाय स्वाहा ये दो अंगुली ओम अपनाय स्वाहा ये दो अंगुली उसके बाद में देखिए ये ओम व्यानाय स्वाहा ऐसे ही तो वहां पूज, वहां पूजा के विधान करने वाला बताते हैं जैसे बच्चे को कैसे खिलाते हैं गोद में ऐसे बिठाते हैं इसको अच्छे तरह से मसल लेते हैं हाथ में लेने के बाद बेटा मुंह खोलो बोल करके ऐसे खिलाते हैं ना, उस प्रकार वो देवता को सामने मानकर उनको खिलाओ ऐसे वो भावना आनी चाहिए तो नकली देवदा को कैसे खिलाते हैं सामने बैठने वाली देवता नकली देवदा है मूर्ति है ना भले उसमें प्राण प्रतिष्ठा के नाम से कुछ भी किया हो ये नकली है परंतु नकली देवता को कैसे खिलाता है भाव, भाव, भाव भाव ठीक है, खिलाना कैसे होती है देखिए मुद्रा से तुम प्रतीका देव हो इसलिए तुम्हारा खाना भी प्रतीगात्मक हो और मैं मेरे अंदर अच्छी देवता है सच्ची देवता है यथार्थ में देवता अच्छी है मेरे अंदर है इसलिए यह निवेद मुझे खाने के लिए है और आए हुए सारे लोगों को खिला। समझ में आया आएगा ना तो उसको पूजा का विधान करने वाले लोग देखिए सत्यसाई बाबा ने एक बात कही ये ध्यान से सुनिए आप कोई अनुकूली होंगे प्रतिकूल होंगे परंतु मुझे पता है ये जो होता है, वो थोड़ा अंध है प्रतिकूल जो होता है वो भी अंध है क्योंकि एक राग से अंध है एक द्वेष से अंध है परंतु सच जो है इसके बीच में है तो साई बाबा देखिए इसे घुमते है व्हील में तो उसके बाद में जब किसी के पास आ जाता है तुम्हारे लिए ये अंगूठी बोल करके देते हैं समझ में आ गई ना तो जिसको मान लीजिए लाखों लोग जहां बैठे हैं इकट्ठे, जिस सभा में तो बाबा चलते चलते चलते जैसे मान लीजिए पांडे जी के पास आ जाता है तो उनको ये अंगूठी देते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू अंगूठी अंगूठी तो कहते क्या डिवोटिस क्या कहते हैं बाबा ने अंगूठी का सर्जन करके दिया बाबा ने अंगूठी का सर्जन करके दिया ठीक है और पांडे जी को वो मिल जाता है ना बहुत खुश हो जाता है बहुत खुश हो जाता है ठीक है ना हाँ और बाबा बाबा मन में क्या सोचता पता है आप देखिए एक अंगूठी मिल गया खुश हो गई और आध्यात्मिक के नाम से आया है इसका स्तर तुम लोग देखो इसका स्तर तुम लोग बाबा ने इस प्रकार के जोक मारे तमिलनाडु में चेन्नई में चेन्नई में पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था तो साई मिशन के द्वारा वहां पानी का प्रबंध कर दिया और इनोग्रेशन के लिए आ, उनको बाबा को इन्वाइट किया और तमिलनाडु के नास्तिक चीफ मिनिस्टर करुणानिधि अभी के चीफ मिनिस्टर वेदी पर बाबा के पास बैठे थे ठीक है ना और क्या हो गया और करुणानिधि वो बोलते हैं जो मूर्ति के ऊपर जिन्होंने विश्वास रखा ना वो जैसे मूझ मूर्ख व्यक्ति और कोई नहीं होता ऐसे करुणानिधि ने कई बार कई कई वर्ष पहले इन्होंने प्रवचन दिया था मंदिर के सामने तो वहां चेन्नई में आकर के करना दीदी बोले अपा ये वंद कडबुल्तान का, ऐसे बोला ये वंद ये बाबा है और वंद कड़बुल्तान इसका मतलब यह होता है अब वास्तव में ये भगवान ही बैठा है समझ में आ गया ना वो समय बाबा जल्दी से जल्दी वहां से उठ कर के बोला अब तुम्हारे चश्मा बदलो बाबा ने क्या बोला अब तुम्हारा चश्मा बदलो तुम्हारे काले चश्मे को निकाल दीजिए ये व्हाइट ग्लास वाला पान लीजिए आज आप करणानिधि को देखिए वो काला चश्मा नहीं बनते क्या बनते हैं व्हाइट चश्मा बनता है क्योंकि कल तुम मंदिर के सामने खड़े होकर के आ, आ, भगवान नहीं है कोई ईश्वर नहीं है बोल करके नास्तिकता का प्रवचन किया था ना वो समय तुम्हारा ये चश्मा के समान तुम थे अब तुम्हारे आंख खुल गई अब काले चश्मे की जरूरी नहीं है वाइट बोला कौन दे सकता इतना बढ़िया मीठा उत्तर दे सकता है ना इसलिए देखिए इन ये सारे लोग प्रवचन में करते भी है सारे लोग मेरे पास कोई ना कोई प्रश्न लेकर के आता है कोई ना कोई सांसारिक फल की कामना को लेकर के आता है इसलिए तुमको एक ही मार्ग है साई के नाम पर सेवा दे दो समाज को क्योंकि तुम्हारे अंधकरण शुद्ध नहीं हुआ जब तक तो तुम्हारे अंधकरण शुद्ध नहीं होता तब तक ये सेवा चलती रहनी चाहिए गीता के आधार पर ये बिल्कुल सच है क्या गीता में क्या बताया योगिना कर्म गुरी संगत त्यक्वा आत्मशुद्ध अपने मन की पवित्रता के लिए ही योगी लोग कर्म योगी लोग मानव सेवा भक्ति करते हैं क्योंकि भक्ति को सेवा को देते देते देते अंध में क्या हो गया आ, अपने मन का पूरे मेला जो धुल जाता है ना तब कर्म का कर्म बंद करने का समय होता है तो इसी प्रकार उन्होंने बहुत मीठे स्वर में समझाया तो ये सारे के बात सारी बात मैं इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं तो हम जो भी मूर्ति पूजा के नाम पर करते हैं इसमें अध्यात्म बहुत कम है समझ ना? इसलिए मूर्ति पूजा के विधादा लोग स्वयं उसके अंदर ये परिपाटी बना करके रखा, क्या रखा? क्या रखा? ये जो मूर्ति है ये भगवान की मूर्ति नहीं भगवान की कोई मूर्ति नहीं और भगवान की यदि कोई मूर्ति बन सकती है वो तुम हो भगवान की यदि कोई मूर्ति बन सकती है पर दो आज खुले आम ये कहेंगे ना सारे लोग कहने वाले के गले खोद करके उसको मार डालेंगे मार डालेंगे इसलिए उनके सामने बहुत सावधानी से चतुराई से बात रखनी है इसलिए बताया आत्म आराधना करो इसमें अध्यात्म है और बाकी पूरे क्या है अध्यात्म की दृष्टि से खोखला है उसके अंदर कुछ रस नहीं है इसलिए देखिए दयान जी ने अच्छे ढंग से कहा अंगुष्ठम तुम ग्रहणा मेरे अंगूठे को तुम मुंह में डालो भोजनम पदार्थम हम बोक्षिए दयान जी ने जो मजाक में जो कहा ना वास्तव में पूजा के विधादा लोग पूजा के अंदर हमारी खूब मजाक कर रहे हैं हमें कभी कभी ऐसे होता है बहुत स्टैंडर्ड विच बताएंगे ना किसी को समझ में नहीं आएगा तो क्या सोचेंगे इन्होंने कोई बहुत कोई बहुत भारी चीज कही होगी सारे लोग हंस रहे हैं हम भी हंसेंगे विच किसको कहते विच बहुत बुद्धिपूर्ण वाणी का नाम है विच उसमें से शब्द बना विट आज जो प्रामाणिक व्यक्ति की जो बात है ना प्रामाणिक व्यक्ति का जो साक्ष है उसका नाम है क्योंकि उसकी वाणी में वीटनेस है जैसे गुड और गुडनेस होता है ना उसी प्रकार विट और वीटनेस बाद में क्या हो गया विट जो शब्द है ये तमाशा का पर्याय हो गया तमाशा का पर्याय हो गया अब इधर कहते हैं वृद्धिष्टा कर्त भूमना अस्या जब बोलने वाले एक साथ बोलने वाले की संख्या बहुत ज्यादा हो तो शब्द वृद्धि देखी जाती है तो किसी भी वस्तु यदि वृद्धि को प्राप्त होने वाले है तो नित्य नहीं हो सकता क्योंकि निकट भविष्य में वो घटते हुए नरम भी हो सकती है इसलिए कभी नरमी में रहने वाला कभी वृद्धि में रहने वाला नित्य नहीं हो सकता क्योंकि उसमें वेरिएशन आता है वेरिएशन नित्य में नहीं आएगा बस है ना ग्यारह सूत्र बीच में कुछ बातें ऐसी कही अब इसका कहने का ये मतलब होता है देखिए हम अब 50 55 60 पैंसठ के भी होंगे तो संसार में कार्य को करते करते करते अपनी शक्ति क्षीर्ण हो रही है एक क्षीणता के साथ साथ हमारे अंदर भी कमजोर हो रहा है पर योगी लोगों को ऐसा नहीं होता और जितने जितने वृद्ध होते जाता है ना उसका आत्माबल बढ़ते बढ़ते जाता है कारण क्या है कारण क्या है लोग, योगी लोग जानने के साथ साथ उपासना में उस तत्व को प्रत्यक्ष देखने का प्रयास भी करते हैं इससे बल बढ़ता है। अब इस समय केरल गया था वहां के व्यक्ति ने बोला आप इधर आइए अच्छी बात हो गई यदि गुजरात में रहते तो आपकी आर्थिक स्थिति दोनों की बहुत अच्छी हो सकती थी परंतु आपके आत्मा बल क्योंकि आप वहां Uh, 20-25 साल uh, काम करके लाखों या करोड़ों रुपया लेकर के आएंगे ना तो आत्मबल के बिना यह पैसा किसी काम का आपको पता ही नहीं होगा किसमें लगाना चाहिए श्री आत्मबल चाहिए तो उपासना व्यक्ति की चलनी चाहिए यह किसने कहा कट्टर पौराणिक ने मुझे कहा मेरे साथ रहने वाले कट्टर पौराणिक हैं ठीक है थीके? इस प्रकार हम एक दूसरे पूरे के पूरक है आजकल कोई वैदिक विषय को प्रस्तुत करने से पहले वो अभिप्राय बुझते हैं ऐसा ही है ना तो हम बता देते हैं देखिए ग्रंथ में ऐसे ऐसे बताया है और हमारे जो आंतरिक जो विषय है वो रीड करता है रीड करते हुए बोलते हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए आपको ऐसे करना चाहिए उनको करने का हक है क्योंकि वो परंपरा के आदमी है वो परंपरा के तो क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए क्या प्रणाली है परंपरा को ये मालूम है और परंपरा के पास क्या नहीं है इसका ज्ञान नहीं है तो ये ज्ञान हम उसको दो वो पारंपरिक ज्ञान हम उनसे ले ले आज देखिए ना बहुत सारे व्यक्ति है कॉलेज में जाकर के वास्तुविद्या का अध्ययन करने वाला परंतु वह व्यक्ति कितना भी वास्तुविद्या का अध्ययन करे पर दो हमारे जो जाद के जो कार्पेंटर होते हैं ना कारपेंटर कारपेंटर के अंदर एक दैविक गुण की वृद्धि होती है एक दैविक गुण परंपरा से आई हुई एक आया हुआ एक दैविक गुण विद्यमान है ये दोनों जब मिल जाएगा आज के वास्तु विज्ञान और उस परंपरा का ज्ञान जब दोनों मिल जाएगा ना तो भारत के लिए अनुकूल वास्तु का आदि निर्माण होगा समझ में आ गई ना तो इसी प्रकार क्या है मैं यह बोल रहा हूं यह पौराणिक और आर्ये भेदभाव को भूलने का समय अतीत हो गया आज देखिए नाम लेकर के किसी को पौराणिक किसी को आर्य बोलने से क्या होगा यह विभाजन देखिए इसमें विभाजन होता है ना ये विभाजन दिखाई देगा यह कभी मजबूत नहीं होगा अब इसलिए क्या हो जाता है हम शिक्षित वर्ग यानी वैदिक ग्रंथों में शिक्षित वर्ग क्या है उनके पास जाएं उनके साथ मिलकर के कार्य करें और ये भेदभाव भूल जाए तो समय बहुत अतीत हो गया मंत्र पाठ करेंगे ओम सहना सहनो भुनको सहबीज्यम कर Om sham disham disham tih